संक्षिप्त पुराण विद्वेश्वर संहिता शरीर के भीतर मूलाधार स्वाधिष्ठान बणिपुर अनाहत आज्ञा और सहस्त्रार्थ ये छह चक्र हैं इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक छहों स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे उन्हें विध्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें प्रकृति के विकारभूत महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ऐसे सहसत्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें यह जप का तत्व बताया गया है 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए सौ बार किया हुआ जब इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए बारह लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है जिस ब्राह्मण ने एक लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए सत्तर वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे जिसके बाद गृह त्याग कर सन्यास ले, ले परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल बारह हजार प्रणव का जप करे यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि क्रमशः एक मास आदि का उल्लंघन हो गया तो डेढ़ लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें ऐसा करने से दोषों की शांति होती है अन्यथा वह रौरन रक्त में जाता है जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है अर्थ से भोग सुलभ होता है फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है मनुष्य धर्म से धन पाता है तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है इसमें संशय नहीं है